गीता तत्वचिंतन गीता की भूमिका पश्यन श्रृणवन स्पृशन जिघ्रण असन ग स्वपन स्वसन प्रलपन विसृजन गृहणन उन्मिशन निमिषन्नपी हमारा देखना सुनना स्पर्श करना गंध लेना खाना चलना सोना सांस लेना बोलना छोड़ना और ग्रहण करना ये सभी यज्ञमय बन जाते हैं यहाँ तक कि हमारी पलकों का उठना और गिरना जैसे सामान्य कार्य भी जिनकी अनुभूति हमें नहीं होती यज्ञ स्वरूप हो जाते हैं कृष्ण कहते हैं ब्रह्मण्याधाय कर्माणी संगम त्यक्ता करोती यिप्य न स पापे न पद्म पत्र मिबाभसा जो ब्रह्म को आश्रय और आधार मानकर आसक्ति का त्याग करते हुए कर्तव्य कर्म करता है वह जल में कमल पत्रवत पाप से अलिप्त रहता है यही गीता की चरमावस्था है यही ब्रह्मनिष्ठा और स्थित प्रज्ञता की स्थिति है मनुष्य संसार में रहकर शांति की इच्छा करता है और संसार तो ऐसी जगह है जहां अशांति के वात्या चक्र करते हैं अशांति की भंवरे उठा करती हैं ऐसे दुखपूर्ण संसार में व्यक्ति ऐसा सुख पाना चाहता है जो उसका पीछा न छोड़े ऐसी परिस्थिति में गीता आकर हमें रास्ता दिखाती है वह कहती है कि यह संसार झमेला और झंझट जरूर है फिर भी अशांति के वात्या चक्रों से भरे इस संसार में तुम्हें शांति मिल सकती है पर इसके लिए तुम्हें अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा तुम आज जिस दृष्टि से अपने कर्मों का संपादन कर रहे हो उसमें आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा जब तुम भगवत समर्पित बुद्धि से ईश्वर के प्रति प्रेम से प्रेरित होकर अपने कार्य करोगे तो यह संसार झंझट या झमेला नहीं रहेगा यह आनंद और सुख की खान बन जाएगा पिता बाजार के रास्ते से घर लौटता है बाजार में रंग बिरंगे कपड़ों की दुकानें उसका ध्यान आकृष्ट करती है वह सोचता है कि दुकान में जाकर अपने पुत्र के लिए कोई चीज़ देखनी चाहिए वह दुकान में जाता है और अपने पुत्र के लिए एक कपड़ा खरीद लेता है बच्चे ने पिता से वह खरीदने के लिए नहीं कहा था अपितु तो पिता स्वयं अपने पुत्र के प्रेम और आकर्षण से खींचकर दुकान में जाता है और उसके लिए कपड़ा खरीद देता है सौदे पर अपनी गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करते हुए पिता को क्लेश नहीं होता बल्कि उसे आनंद ही होता है क्योंकि उसके पीछे स्नेह की प्रेरणा काम कर रही है यदि बच्चे ने पिता से कहा होता और पिता ने उसे अपना कर्तव्य समझकर पूरा किया होता तो उसे इतना आनंद न होता अगर व्यक्ति कर्तव्य की भावना से कर्मों का संपादन करता है तो उसमें भारीपन आ जाता है गीता के अनुसार ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक या कर्तव्य के लिए कर्तव्य की भावना उचित नहीं है क्योंकि इसमें एक खरोच और संघर्षण का बोझ होता है इसमें बलात्कार्य करना पड़ता है और उससे सुख नहीं मिलता गीता कर्तव्य के लिए कर्तव्य करने के स्थान पर पूजा के भाव से यज्ञ के भाव से कर्म करने का उपदेश देती है वह कहती है कि तुम अपना सारा कर्म ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए करो जब ईश्वर की संतुष्टि के लिए कर्म किया जाता है तब कर्म बोझ प्रतीत नहीं होता जीवन की गाड़ी में संघर्षण तब पैदा होता है जब उसके चक्कों में प्रेम रूपी तेल नहीं लगा होता जब उसमें प्रेम रूपी तेल लग जाता है तो संघर्षण बंद हो जाता है यदि ऐसा प्रेम भाव ईश्वर के लिए हो जाए तो हमारा सारा कार्य उनकी पूजा बन जाता है जब तब हम कहते हैं कि हे प्रभु मैं तेरी ही प्रसन्नता के लिए यह कर्म कर रहा हूँ जो कर्म तूने मेरे लिए निर्धारित किया है उसे मैं अपनी सारी कुशलता और शक्ति के साथ करूंगा, पर उसका सारा फलाफल तेरे चरणों में समर्पित है यह योगी की भाषा है